भद्रं भद्र कर्णे शुणुयामदेवा भद्रम पशेम्क्षरंगे सुुवागुशस्तनुर् व्यसेमदेव ही तंजायु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्व स्वस्ताक्षो अनेमी स्वती नो बृहस्पतिर्द शातिशाशा शंकर शंकरचार्य केशव बातरायनम सूत्र भाष्य वंदे पुनः गुररात्मे मूर्ति विभागिने वोमदव्यादेहाय दक्षिणमूर्त नम ओ अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की भाग्य उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण की प्रथम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है सौरायनी गार्ग्य ने आचार्य पिप्लाज के प्रति अपनी ब्रह्म जिज्ञासा को शांत करने के लिए पांच प्रश्न किए हैं उनमें से पंचम प्रश्न के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है पंचम प्रश्न है कस्मिन सर्वे एकी भवंती संप्रतिष्ठिता भवंती और इस पंचम प्रश्न को सिद्धांतिका कथन है कि तुरीय आत्मस्वरूप विषयक यह प्रश्न है सुसुप्त जो पुरुष है प्राग्ञ तद विषयक प्रश्न तो चतुर्थ प्रश्न है और पंचम प्रश्न तुरीय आत्मस्वरूप विषयक जिज्ञासा को बताने वाला है तो ये जो पंचम प्रश्न है इसकी अनुपपत्ति की आशंका पूर्व पक्षी ने की यह कहा कि पंचम प्रश्न यदि तुरय विषयक है तो यह प्रश्न प्राप्त ही नहीं हो सकता क्योंकि जिस पदार्थ विषयक प्रश्न करता प्रश्न करता है उस पदार्थ का उसे सामान्य ज्ञान होना चाहिए तब विशेष स्वरूप को जानने के लिए प्रश्न होता है उसके विशेष स्वरूप को जानने वाले के प्रति और ये जो आपका तुरय आत्मस्वरूप है इसका सामान्य ज्ञान प्रश्नकर्ता सौरयानी गार्गी को नहीं है सौरायणी गार्गी तो एक प्रकार से प्रतिनिधि है अज्ञानियों का जिज्ञासुओं का जिज्ञास तो अज्ञानी होता है और ये जो प्रश्न किया है कि बाह्यकरण तथा अंतक करण अपने अपने व्यापारों से ऊपरत होकर के कहाँ पर प्रतिष्ठित होते हैं जिसमें प्रतिष्ठित होते हैं वह कौन है यह प्रश्न है तो ये देखा गया कि जो कार्य होता है उसका संप्रतिष्ठान यानी लय होता है अपने कारण में तो बाह्यकरण भी कार्य है अंतःकरण भी कार्य हैं ये बाह्यकरण जिसका कार्य होंगे बाह्यकरणों का जो उपादान कारण होगा उन्हीं में उनका संप्रतिष्ठान होगा विलय होगा अंतकरण का जो उपादान कारण होगा उसमें अंतःकरण का सम प्रतिष्ठान होगा तो अपने अपने व्यापारों से सुसुप्ति तथा प्रलय काल में उपरत हुए बाह्यकरण तथा अंतकरण के विलय का जो स्थान है अधिकारण है आश्रय है वह तो निश्चित है उनका अपना अपना उपादान कारण तो वही होने के कारण और वह उपादान कारण तो चक्षुरादि का है अपंचकृत पंच महाभूतों का जो अलग अलग सत्व गुण वह उपादान कारण है उनका परिणाम है चक्षुरादि उनमें उन, उन अपंचकृत पंचमहाभूतों के अलग अलग सत्वगुण में विलीन होंगे बाह्य चक्षरादि और अंतकरण का उपादान है अपचीकृत पंचमहाभूतों का ही सम्मिलित सत्वगुण उनमें विलय होगा अंतकरण का तो अंतकरण तथा बाह्य करणों के संप्रतिष्ठान का आश्रय जड़ अपंचीकृत पंचमहाभूत निश्चित है तो इनसे अलग चक्षुरादि के संप्रतिष्ठान का आश्रय के रूप में चेतन का सामान्य ज्ञान नहीं होगा और जब सामान्य ज्ञान ही चैतन्य का नहीं है तुरिय का नहीं है तो विशेष विशेष प्रश्न अनुपपन्न होगा इस प्रकार की शंका पंचम प्रश्न के अनुपपत्ति की पूर्वपक्षिने की ननु इत्यादि से कि ननु दात्रादि नु न्यस्तदात्रादिकवत स्व्यापारा उपरता पृथक पृथक स्वात्मन तो जैसे कृषि कर्म करने वाले फसल को काटने वाले कृषि कर्मकर्ता अपने अपने कृषि के लिए कृषि कर्म करते समय हाथ में लिए हुए दात्रादि जो औजार हैं उनको छोड़ कर के अपने अपने घर में विश्राम करते हैं स्थित होते हैं ऐसे ही ये अपने अपने व्यापारों से उपरत हुए जाग्रत स्वप्न अवस्था में किए जाने वाले जो व्यापार उन सब व्यापारों से उपरत हुए बाह्यकरण तथा अंतकरण सुसुप्ति में अपने अपने उपादान कारणों में स्वात्मन उपादान कारण में अवस्थित हो जाएंगे विश्रांति पाएंगे उनका अपना उपादान कारण संप्रतिष्ठान का आश्रय हो जाएगा ये मानना युक्त है पूर्व पक्षी कहते हैं तो कूत प्राप्ति सुसुप्त पुरुषाण कर्ण कस्मचित एकी भाव गमन आशंकाया प्र तो प्रश्ता की प्रश्नकर्ता की जो सुसुप्त पुरुष तथा कर्णों के व्यापार से उपरत हुए कर्णों के ये की भावगमन की आशंका का कैसे यहां पर प्रसंग होगा का मतलब प्रसंग नहीं हो सकता ये कुत शब्दाक्षेपार्थम है अब युक्ता एवं आशंका इत्यादि से बताया जा रहा है तुरय विषयक प्रश्न उपपन्न है तुरीय सामान्य ज्ञान प्रश्नकर्ता को रहेगा और वो सामान्य ज्ञान होगा युक्ति से अक्ति बताई जा रही है युक्ता एवंतु आशंका इत्यादि अवतरण भाष्य की टीका में तो टीका को देखिए संग परार्थत्वेन संगहता पराव्यापीतवादतुना संग चेतने सामने अवगते विशेष प्रश्नो युक्त युक्ता एवतु कहते हैं जो अवस्था में देखा जाता है पदार्थ संघातृप वे प्रवृत्ति या निवृत्ति के कर्ता बन जाते हैं उनमें प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है वह अपने प्रयोजन के लिए नहीं परार्थ होती है तो जो संघात रूप पदार्थ हैं सबके सब जड़ हैं और उनसे पर यानि अन्य वो कौन होगा तो संघात से जड़ संघात से पर यानी अन्य होगा चेतन जो संघात रूप नहीं है संघात कहते हैं समूह को तो समूह रूप चेतन नहीं है वह निरवयव है शरीर संघात रूप है हस्त पादादि अवयवों का संघात है ऐसे संघात रूप सावयव नहीं हैं समुदाय रूप नहीं है चेतन तो असंगत रूप जो चेतन है उसी के लिए संघात की यानी कार्यकरण समूह की प्रवृत्ति या निवृत्ति होगी ये नियम है तो यहातत्व तत्र परार्थत्वम ये व्याप्ति है नियम है का अर्थ व्याप्ति है साहचर्य नियमों व्याप्तिर तो कार्यकरण संघात संघात रूप होने के कारण परार्थ होगा उसकी प्रवृत्ति अपने से अन्य असंगत पदार्थ के लिए होगी वो असंगत पदार्थ है चेतन आत्मा तो इस प्रकार सामान्य रूप से संघतत्व हेतु से चेतनत्वन रूपेण तुरय का संघात से अतिरिक्त तूरीय का ज्ञान होगा चैतन्य रूपेण अब वो चेतन निर्विशेष है कि निर्विशेष है ऐसे विशेष स्वरूप की जिज्ञासा हो सकती है और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए कार्यक्रम संघात के संघ तत्व रूप विशेषता के कारण सामान्य रूप से ज्ञात जो चेतन है जिसके लिए कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति है वह चेतन निर्विशेष हैं कि सविशेष है ऐसे विशेष स्वरूप विषयक प्रश्न उचित है ये दिखाया जा रहा है कि संहता व्यापृतवाद यानी प्रवृत्तत्वात् जो संघात है वह जो भी व्यापार करता है प्रवृत्ति रूप वह निवृत्तिपत होने के कारण अन्य के लिए होगा परार्थ होगा परार्थत्वेन परार्थव्यापृतवात् संहत हेतुना परस्ेतने सामने अवगते सति यह सती सप्तमी है प्रष्टुर विशेष प्रश्नों युक्त तो जो ओ प्रष्ठा गार्ग हैं उनका सामान्य रूप से ज्ञात चेतन के विशेष स्वरूप विषय प्रश्न उचित है युक्त है इस अभिप्राय से पहले सूत्र रूप से कहा सिद्धांतियों ने कि युक्ता एवं तु आशंका ये तूरीय के सामान्य स्वरूप का परार्थत्व हेतु ना आ, हे, आ, हे, परार्थत्वरूप हेतु से ज्ञान होने के कारण चेतन के विशेष स्वरूप के निर्धारण विषयक ये आशंका उचित है ये जो सूत्रात्मक उत्तर हैं युक्ता एवं तु आशंका इसी का विवरण है स्पष्टीकरण है। संघतानी परतंत्रानी यम्यंत्रा चागृत विषय तस्मा आशंका अनुरूप एव प्रश्नो अनुपनोय तो ये कहते हैं जिस कारण से जागृत अवस्था में जो भी संघात रूप कार्यकरण संघात है चक्षुरादि इंद्रियों की प्रवृत्ति है वह जागृत अवस्था में देखी गई स्वाम्यर्थ तो स्वाम्यर्थ का अर्थ है संघात अभिमानी जो विश्व नामक जीव है उस जीव के लिए हैं जागृत अवस्था अभिमानी के लिए हैं और परतंत्रानीच यानी चक्षुरादिकरण स्वतंत्र नहीं चक्षुरादी है जड़ होने के कारण वे उनका प्रेरक जो चेतन स्वामी हैं विश्व नामक जीव उससे प्रेरित होकर के उन उसके प्रयोजन के लिए प्रवृत्त होता है प्रवृत्त होती है इंद्रिया रूपादि विषयों को विश्व को भुगवाने के लिए ला करके उपलब्ध कराती हैं चक्षरादि इंद्रिया यही उनकी प्रवृत्ति है रूपादि ग्रहण रूप वो किसके लिए रूपादि का ग्रहण कर रही है चक्षुरादि इंद्रिया भोक्ता के लिए और जागृत अवस्था का भोक्ता है विश्व तो स्वामी शब्द से विश्व को लेना होगा उपभोक्ता को करण अभिमानी को तो ये जागृत अवस्था में ऐसा है जिस कारण से कि जो भी संघात है वो अपने से अन्य चेतन के लिए प्रवृत्त होता है ये देखा गया तो कहते हैं तस्मात उसी कारण से स्वाप अवस्था में भी स्वाप अवस्था में इसमें स्वाप शब्द से सुसुप्ति को लेना है तो सुसुप्ति में भी जो बाह्यकरण तथा अंतक करण है इनका अपने से अन्य किसी में अवस्थान समझना चाहिए एक कहते हैं कि स्वापेपी संघतानाम संगता पारतंत्रेन कस्मचित संगतिर न्याय न्याय यानी उचिता तो स्वापेपी यानी अवस्था में भी जो भी संगतरूप हैं बाह्यक तथा अंतकरण उनका संग, संगतिर तो संगति का अर्थ है एक ही भाव अवस्थान, आ, आ, वी, आ, अवस्थान एक ही अवि विवेक अनर्हतया अवस्थान ये संगति शब्द का अर्थ निकलेगा सम्प्रतिष्ठान संगति कहो संप्रतिष्ठान कहो विवेके न ग्रहण अनर्हत्व रूप से अवस्थान कहो ये सब एक बात है प्रलय कहो तो ये मानना पड़ेगा सुसुप्ति में भी उनका किसी न किसी अन्य में ही अवस्थान तस्मात तो उस कारण से क्या होगा कि आशंका अनुरूप एव प्रश्नो अयम तो जो यह कस्मिन्वे सम्रतिष्ठिता ये जो पंचम प्रश्न है यह तुरय विषयक है यह मानना शंका के अनुरूप ही समझना तो शंका अनुरूप ये वह यम, इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं उससे पहले स्वामी अर्थानी का अर्थ कर दिया संघात अभिमानी अर्थानी इत्यर्थ स्वामी शब्द का अर्थ है संगात अभिमानी जागृत अवस्था में संगात अभिमानी है विश्व और उसी के लिए बाह्य चक्षरादि की प्रवृत्ति उस समय देखी गई और अंतकरण की प्रवृत्ति अंतकरण भी सोचता है तो विश्व के अनुकूल सोचता है विश्व के भोग या अपवर्ग के लिए सोचता है और इंद्रिया भी जो प्रवृत्त होती हैं तो वह विश्व के भोग या अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होती हैं तो ये देखा गया जिस कारण से उस कारण से ये जो सुसुप्ती अवस्था में भी संघात रूप, जो बाह्यकरण तथा अंतकरण हैं इनका अपने अपने उपादान कारण तो उनके सजाती है भी संघात रूप है इसलिए संघात रूप पदार्थ में पदार्थ के अधीनत्व तो नहीं अपितु तो अपने से अन्य किसी चेतन अधिनत्व उनका मानना पड़ेगा और चेतन में अवस्थान मानना होगा हाँ तो लय भी हो रहा है किस लिए तो वो भी दूसरे के लिए ही हो रहा है इनमें जो भी व्यापार होगा व्यापार मात्र चाहे वो प्रवृत्ति रूप व्यापार हो या लय रूप व्यापार हो इसलिए वहां पर शब्द है व्यापार टीका में संघता आतान, नाम परार्थत्वेन व्याप्रीतत्वात्त तो व्या तो प्रलय रूप व्यापार भी वो अपने लिए नहीं होगी गाड़ी चलाने वाला गाड़ी को कहीं बहुत लंबे समय तक चला रहा है तो रोकता है वो तो गाड़ी के लिए नहीं रोकता यदि चलाते ही रहेंगे लगातार तो खराब हो जाएगी तो दूसरी खरीदनी पड़ेगी इसलिए उसे विश्रांति देता उसकी मरम्मत आदि भी करता है तो अपने लिए करता है अपने सुख का साधन है इसलिए करता है ऐसे ये विश्रांति भी लेते हैं तो अपने लिए नहीं पशु के मालिक पशुओं को खिलाते हैं थोड़ी विश्रांति देते हैं ठीक ठाक स्थान पर तो पशुओं के लिए नहीं अपितु तो अपने आजीविका का साधन होने से उसके लिए इनको विश्रांति नहीं देंगे तो परिश्रम नहीं कर पाएंगे तो आजीविका नहीं चलेगी ऐसे ही स्वाप में जो कार्य कर, बाह्यकरण तथा अंतकरण को विश्रांति दी जा रही है आराम पहुंचाया जा रहा है वह अपने लिए नहीं उनके लिए नहीं वो चेतन के लिए ही उनका विश्राम करना भी है व्यापार से उपरत होना भी है तो वो जो विश्रांति जिस चेतन के लिए होती है वह चेतन सामान्य रूप से ज्ञात है और उसके विशेष स्वरूप का निर्धारण करने के लिए ओ ये प्रश्न जो है उचित है ये कहा कि तस्मात आशंका अनुरूप एवं प्रश्नोयम इसके विषय में टीकाकर लिखते हैं कि मनसी विद्यमान आशंका अनुरूपो वाचिक प्रश्न इतर्थ प्रश्न तो वाणी से किया गार्गे ने और वो है मन में विद्यमान जो आशंका उसे अभिव्यक्त करने वाले शब्द रूप इसलिए मन में विद्यमान आशंका के अनुरूप ही वाचिक प्रश्न हुआ शब्दात्मक प्रश्न हुआ आगे हैं भाष्य में अत्र कार्यकरण संघातो तो इत्यादि। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अत्र संप्रतिष्ठान विशिष्ट आत्मा न प्रिष्ट। किंतु उपलक्षितः केवल आत्मा पृष्ठ वाक्यतात्पर्य अत्रतु इति तो कहते अत्र शब्द से समझना पंचम प्रश्न और ये पंचम प्रश्न में टीका में जो अत्र शब्द है ना वो पंचम प्रश्न का परामर्शक है तो पंचम प्रश्न में सम्प्रतिष्ठान विशिष्ट आत्मा को नहीं पूछा जा रहा बाह्यकरण तथा अंतक करण के संप्रतिष्ठान यानी विलय से विशिष्ट आत्मा को पूछना गार्गे को अभिष्ट नहीं है तो क्या अभिष्ट है फिर तो कहते किंतु तद उपलक्षिता यानी बाह्यकरण तथा अंतक करण के संप्रतिष्ठान से उपलक्षित जो केवल आत्मा है यानी निर्विशेष निर्विशेषात्म स्वरूप है वह यहाँ पर पूछा जा रहा है उसकी जिज्ञासा है निर्विशेष स्वरूप की तो तद उपलक्षित केवल आत्मा पृष्ठ इति वाक्यत्पर्य आह तो जो पंचम प्रश्नात्मक अवांतर वाक्य है उसका तात्पर्य अत्रतु इत्यादि से भस्कर भगवान बताते हैं तो अत्रतु कार्यकरण संघा तो प्रलीनः सुसुप्त प्रलय कालयो तद विशेषम्बुभुत्सोह पुरो के साथ अन्वय है अयम प्रश्न ऐसे समझना यहाँ थोड़ा टिप्पणीकार और टीकाकार एक दूसरे से असहमत है टीकाकार से असहमत है टिप्पणी कार वे कहते हैं यहां अत्रतु दो नंबर में जो टिप्पणी है वहां अत्र न होकर के यत्र ऐसा पाठ समझना चाहिए दो नंबर टिप्पणी में लिखते हैं कि अत्रतु इति इति चकारो अत्र यत्रतु निमित्त सप्तम्या यस्ची एने यू पाठ प्रत्यायतीमितसम्यान तो भाष्य में जो यस्ंच यहाँ चकार रूप निपात का प्रयोग है ना वो होता है समुच्चय अर्थ में तो समुच्चय के लिए तो दो पदार्थ कम से कम होने चाहिए ना तो यशिश्चय में प्रयुक्त जो चकार है उस चकार के प्रयोग से यहां पर अवगत हो रहा है कि भाष्यकार भगवान को अभिष्ट यहाँ पर यत्रतु ये पाठ है, लेकिन बाद में प्रूफ देखने वाले के थोड़ी सी गलती से अत्रतु अत्रतु छपता गया और वही परंपरा चली पे लेकिन टीका यदि यत्र पाठ ना होता तो यशविश्चमय चकार का प्रयोग भगवान भाष्यकार ना करते लेकिन चकार का प्रयोग किया है उससे लगता है भास्कर भगवान को अभिष्ट पाठ तो यत्र है अत्र नहीं तो यत्र ये पाठ होगा तो क्या अर्थ निकलेगा तो कहते यत्र ये सप्तमी अंत से तरल प्रत्यय होकर के बना है और वो सप्तमी मानी जाएगी अनेक अर्थ में होती है निमित्त अर्थ में तो यत्र अर्थ निकलेगा जिस चेतन के निमित्त से ये कार्यकरण का संगी भवन है तो यत्र तु संघात इतने का अर्थ निकलेगा कि यन निमित्तक संघात यमित्तक तू संघात और यशमिन इससे प्रलीन कहते जागृत और स्वप्न अवस्था में कार्यक्रम संघात की अभिव्यक्ति संगी भवन जिस संघात से अतिरिक्त चेतन के लिए होती है संघात किसके लिए होता है संघात की प्रवृत्ति जागृत और स्वप्न में तो चेतन के लिए तो यत्र का निकलेगा जिस चेतन निमित्तक तक जागृत और स्वप्न में संघात बनता है और प्रवृत्त होता है और सुसुप्ति प्रलय अवस्था में च, इसमें ये अर्थ है येतने प्रलीन संघात प्रलीन होता है प्रलय रूप व्यापार होता है प्रलय काल में और सुसुप्ति काल में जिस चेतन के लिए तद विशेषम इसमें शब्द से लिया जाएगा यत्र शब्द से तथा यस्म शब्द से ग्राह्य जो चेतन है जिस चेतन के लिए जागृत स्वप्न में संघात की प्रवृत्ति है और सुसुप्ति तथा प्रलय काल में जिस चेतन में सुसुप ये कार्यक्रम संघात का विलय है एक ही भवन है वह उस चेतन का विशेषम यानी स्वरूप, बुबुत्सो यानी जानने की इच्छा वाले का अयम प्रश्न यह प्रश्न है कस्वे संप्रतिष्ठिता ये प्रश्न ओ सामान्य रूप से संघातत्व हेतु से सामान्य रूप से ज्ञात जो चेतन है उसके विशेष स्वरूप की जिज्ञासा करने वाले जिज्ञासु का यह पंचम प्रश्न है इसलिए वो तुरीय विषय होगा केवल वो प्रलय विशिष्ट चैतन्य का नहीं यानी प्राग्य विषयक नहीं तुरय विषयक प्रश्न है ये निश्चित होगा की रूप से भी की। हाँ हाँ वो तो ये करता है हाँ तो इसलिए दो नंबर टिप्पणी में आगे लिखा कि सकार जो है ये तो पाठ यत्र ऐसा ज्ञापन करता ही है और उसका अर्थ क्या निकलेगा तो यन निमित्त निमित्त यत्र ये निमित्त सप्तमी है तो अर्थ निकलेगा यन निमित्त कार्यक्रम नाम तव यानी ये यत्र का अर्थ निकलेगा यत्र यू कार्यकरण संघात और और च प्रलीन ये तो स्पष्ट ही है अधिकरण में सप्तमी तद विशेषम में तीन नंबर टिप्पणी में जो तकार है ये तत्शब्द है सर्वनाम वह यत्र और यस्मिन इन दो सर्वनामों से जिसका परामर्श हुआ उसी का ग्राहक है तत्शब्द ये बताया गया है और चार नंबर टिप्पणी में लिखते हैं कि बुबूत सो अयम प्रश्न इतिवय ये पूर्व के साथ अन्वय करना बुबूत सो अयम प्रश्न अब स को नु इति ये जो भाष्य में या बुभुत्सो के पास में होना चाहिए पूर्ण विराम पुस्तक में है कि नहीं बुबुत्सो के पास पूर्ण विराम विसर्ग है विसर्ग तो है ही है या कामा होता स्वल्प विराम जिसको कहते हैं होना चाहिए नए पुस्तक में तो कम से कम तो स कोनुषात इत्यादि के के अवतरण में लिखते हैं पांच नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार की प्रश्नम अभिनयति ये जो है ना कि स कोनुषादी कस्मिन सर्वे इति प्रश्न जो प्रश्न है ये कहा कि बुबुत्सो अयम प्रश्न तद विशेष बुभूत्सो अयम प्रश्न तो प्रश्न कौन सा है जो जिज्ञासु का प्रश्न है तो प्रश्न का अभिनय करके बताया वो है कस्मिन सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवंती अयम प्रश्न बुभुत सो तद विषय सम्भूत सो उसके साथ अन्वय करना और स सकोनुष्यात ये भी ये न है न भाष्य में इसका अर्थ करते हैं टिप्पणी प्रश्नाभिप्राय व्यनक्ति ये जो पंचम प्रश्न है इसके अभिप्राय को स्पष्ट करते हैं स को इति तो स यानी ओ आत्मा कह श्यात शात, शात यानी किन स्वरूप्यात वो आत्मा सविशेष है कि निर्विशेष है हाँ, उसका क्या स्वरूप है ऐसा उस प्रश्न का अभिप्राय है तो आगे हैं टिप्पणी में एक वाक्य की कि भवंती अनंतरम पृष्ठम इति शेष ये जो अंतिम में लिखा है ना कि कस्मिन सर्वे सम्रतिष्ठिता भवंती इसके पास में टिप्पणीकार कहते हैं पृष्ठम ये शेष जोड़ना है नू ये निपात है निपात है वितरक अर्थ में हम क्या कह रहे नहीं नहीं वो तो विसर्ग सहित होता नूह ऐसा विसर्ग कहा है, है? नू एक निपात है नहीं नहीं विसर्ग का लोप कहा से होगा तो सकार होने मात्र से ही लोप थोड़ा ही होता वो पूर्व में आकार भी चाहिए आकार भी चाहिए ना यकार होने के लिए रू के स्थान पर तो ये निपात है नू और उसका कोई वो भी तो होना चाहिए ना पदार्थ का संबंध भी जुड़ना चाहिए तो नु ये निपात है ये अर्थ निकल सकता है उसका स को नुश्यात यानी क एवशात वो क्या विशेष ही है या निर्विशेष ही है ऐसा हाँ हाँ हाँ तो इस प्रकार ये चतुर्थ प्रकरण की जो प्रथम कंडिका गार्ग के प्रश्न है पांच उसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हुई और प्रथम जो प्रश्न था कानी स्वपंती इसका उत्तर देने जा रहे हैं द्वितीय कंडिका से आचार्य पिप्पलाजी तो द्वितीयकंडिका का उच्चारण कर लें सहो सहो यथा कर्लें तस्म सहोवाच यहा्यमचय अस्त गर्वा एकजो मंडल पुनः पुनः नदयत प्रचर एवं ह वस परे देवे भवति मन सेर्े सुरुषो न नृणोती न पश्यति न जिघ्रती न रसयते न ना स्पशते नाभिवदते नादत्ते नानंदयते न ना विसृजते ने आयते स्वपीति इति तो सदृष्टान्त प्रथम प्रश्न का उत्तर आचार्य पिपला जी दे रहे हैं तो उत्तर वाक्य का अवतरण श्रुति ने लिखा कि तस्मय स होवाच ये श्रुति वचन है श्रुति कह रही है कि तस्मय यानी जिज्ञासवे गार्ग्याय जिज्ञासु जो गार्ग्य हैं, जिन्होंने आचार्य पिप्लाजी के प्रति पांच प्रश्न किए हैं उस प्रश्नकर्ता गार्ग्य को स यानी आचार्य पिपलाजी वाच यानी कहें आचार्य पिपलाद जी ने गार्ग्य को कहा क्या कहा कि हे गार्ग्य ऐसा संबोधन करके कहा तो क्या कहा तो भाष्य में भाषकर भगवान बताएंगे कि यद त्वया पृष्ठम तत्सृणु जो तुमने पूछा है उसे सुनो ऐसा गार्गी को गार्ग्य को संबोधित करके आचा, आचार्य पिपला जी ने कहा हे गार्ग्य पृष्ठम तत्शु तो प्रथम प्रश्न के उत्तर के लिए एक दृष्टांत बताते हैं प्रथम प्रश्न है अस्विन पुरुषे कानि स्वपंती तो इस कार्यक्रम संघात में कौन से करण हैं जो स्वस्व व्यापार से उपरत होते हैं ये तो शब्दार्थ है प्रथम प्रश्न का और वाक्यार्थ था भावार्थ था कि जागृत अवस्था किसका धर्म है जागृत अवस्था का धर्मी कौन है ये प्रश्न है तो जागृत अवस्था के धर्मी को बताने के लिए सदृष्ट प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। यह बताना है कि जागृत अवस्था धर्मी बाह्य बाह्यकरण है जिसके सव्यापार रहने से जागृत अवस्था मानी जाती है और जिसके व्यापार से उपरत होने से जागृत अवस्था नहीं अपितु स्वाप अवस्था मानी जाती है माना जाएगा जागृत अवस्था का वही धर्मी है जिसके सब व्यापार होने से माना जाएगा कि जग रहा है और जिसके निर्व्यापार होने से माना जाएगा कि अभी जग नहीं रहा है सो रहा है उस कार्यक्रम संगमानी तो माना जाएगा उसी की उसी की जागृत अवस्था धर्म है और वही जागृत अवस्था का धर्मी है तो बाह्य चक्षराधिकरण सब व्यापार रहते हैं यदि तो जिस पुरुष के उपाधिभूत बाह्य चक्षुराधिकरण सब व्यापार हैं अपने अपने रूप आदि अवस्था कालीन विषयों का ग्रहण रूप व्यापार कर रहे हैं तो माना जाता है कि वो सामने वाला जग रहा है और ये बाह्य करण अपना अपना व्यापार बंद कर दे अपने अपने व्यापार से उपरत हो जाए तो माना जाता है कि ये जग नहीं रहा इस समय सोरा है सोपी तिहा चक है इससे निश्चित होता है कि जिसके सब व्यापार होने से जागता है जिसके निर्व्यापार होने से स्वाप माना जाता है उसी का जाग्रत अवस्था धर्म है वो बाह्य इंद्रियों का है और बाह्य इंद्रियों का जाग्रत अवस्था धर्म होता है और उस जागृत अवस्था धर्मी बाह्य इंद्रियों के साथ विश्व नामक जीवात्मा तादात्म्य अभिमान कर लेता है भ्रांति से तो फिर वह अपने आप को जिनके साथ तादात्म्य कर लिया बाह्य इंद्रियों के साथ तो उसका धर्म जागृत अवस्था अपना धर्म समझ लेता है अग्नि से संपर्क किया हुआ आयोगोलक अपने आप में अग्नि के दाहकत्व का भी आरोप करके दाहक बन जाता है ऐसे जागृत अवस्था धर्म है जिन इंद्रियों का उसके साथ तादात में करके जागृत अवस्था अभिमानी जो जीव हैं वह मान लेता है कि जागृत मेरा धर्म है वो आत्मा का धर्म नहीं अवस्था त्रय से विनिर्मुक्त आत्म तत्व को बताना है वो शुद्ध आत्मा है आत्मा को वास्तविक स्वरूप है तुरय स्वरूप और वो मैं हूं न कि जाग्रत धर्मी इंद्रिया और स्वप्न धर्मी मन और आपका सुसुप्ति धर्मी अविद्या और उस अविद्या के साथ तादात्म्य अभिमान करके प्राग्ञ मान लेता है अपने आप को वो, वो लेकिन इन तीनों अवस्थाएं जिन जिन उपाधियों का धर्म है उन उन उपाधियों से विविक्त जो आत्मस्वरूप है वह अवस्था त्रय से विनिर्मुक्त चेतन अवस्था त्रय का साक्षी तुरय ब्रह्म है आत्मस्वरूप है वो मैं हूं इस निश्चय पर पहुंचाने के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि जागृत अवस्था इंद्रियों का धर्म है इंद्रिया जागृत अवस्था धर्मी है धर्मी यानी आश्रय इसको समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है आदित्य का और रश्मियों का आदित्य स्थानीय दृष्टांत दृष्टांतगत आदित्य स्थानीय होगा मन और रश्मि स्थानीय है चक्षरादि इंद्रिया तो जैसे अस्त, अस्त की ओर जाने वाले आदित्य में उसकी रश्मिया एकत्रित होती हैं एक होती हैं और दूसरे दिन उदय होता है तो उसी तेजोमंडल रूप आदित्य से निकलती है ऐसे बाह्य इंद्रियों का जब व्यापार उपरम होता है तो वे मन के अधीन होती है सुसुप्ति और प्रलय काल में यानी स्वाप काल में स्वप्न के समय भी निर्व्यापार रहती हैं। स्वप्न और सुसुप्ति तो जाग्रत पुरुष के दृष्टि में एक जैसे ही हैं। स्वप्न देखने वाले को भी दूसरा जो जगने वाला पुरुष है वो स्वप्न देख रहा है ये नहीं कह करके सो रहा ही कहता है क्योंकि जगने वाले को दूसरे की स्वप्नावस्था का ज्ञान नहीं होता सोना और स्वप्न देखना ये सोने वाले और स्वप्न देखने वाले के लिए भले अलग अलग दो अवस्था हैं लेकिन जग करके उसको देखने वाले के लिए तो बाह्य इंद्रिया निर्व्यापार है और मन का व्यापार या लय दूसरे को दिखता नहीं है इसलिए वो सोई रहा है तो इंद्रियां मन से ही निकलती हैं जिसमें एकीभूत होती हैं उसी से निकलती हैं जागृत अवस्था में जब जग जाता है तो, तो मन में एकीभूत हुई थी तो मन से ही जब जग जाता है है है तो निकल आती चक्षुरादी इंद्रिया ये कहना है। इस में इसके लिए दृष्टांत बताया जा रहा है रश्मिया तथा सूर्य का इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल ओ। पूर्णमद ओं भद्रंकर्णे शुणुयामदेवा भद्रम पशेम्शीजत्रेषुवागुस्यनूसेंदेवित जुस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति पूषा विश्ववे